अष्टक्र उवाच ने संगोस्ति के कि त्यासी संगात्ल कूल व्रज भवतो इति उदेती विदेरीभूपद ज्ञावाएकल व्रज प्रत्यक्ष विश्व नास्तीम्वी रुस व्यक्त व्रज स सुखसुख पूराश्य सीवीतमृत्युसन एवल व्रज जनक उच हम प्राकृतम आकाशवद प्राकृत जगद तथ्यागो नग्रहोल महो दीरीवाह स प्रपंचो विचिशन ज्ञानम तथई तस्गो नग्रवोल अहम सूक्ति सा सामक्षो्य स्वकना ज्ञानम तथ त्यागो नग्रवोल अहम वासभूतेषु सर्वूतान यो मयि ज्ञानम तथ्य न त्यागो न ग्रहों लय संसार छूटता है तो जरूरी नहीं कि अज्ञान की पकड़ छूट जाए भोग छूटता है तो जरूरी नहीं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 वो जो पकड़ने की पुरानी वृत्ति थी वो एकांत पकड़ लेगी और पकड़ पकड़ की है पकड़ छोड़नी इसलिए जो व्यक्ति भोग से जागता है उस लिए तत्ण एक दूसरा खतरा पैदा होता है वो खतरा भोगी को कभी नहीं है वो खतरा केवल उसको है जो भोग से जागता है वो खतरा है त्याग में उलझ जाने का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 लेकिन चकित हुआ वर्षा के दिन न थे राहें सूखी पड़ी थीं लोग पानी के लिए तड़फ रहे थे और फकीर घुटनों तक कीचड़ से भरा था वो भरोसा न कर सका कि इतने कीचड़ राह में कहा मिल गई और घुटने तक कीचड़ से भरा हुआ है पर सबके सामने कुछ कहना ठीक न था दोनों राजमहल पहुंचे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 उसने रास्तों पर बहुमूल्य बहुमूल्यकालीन बिछाए लाखों रुपए खर्च किए गए हैं राजधानी दुल्हन की तरह सजी वो तुम्हें दिखाना चाहता है वो तुम्हें फीका करना चाहता है तो मैंने कहा कि देख लिए ऐसा फीका करने वाले अगर वो बहुमूल्य बहुमूल्यकालीन बिछा सकता है तो मैं फकीर हूं मैं कीचड़ भरे पैरों कालीनों पर चल सकता हूं मैं दो कौड़ी का मूल्य नहीं मानता जब उसने ये बातें कही तो सम्राट ने कहा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 मुझे जैसे हो कुछ फर्क नहीं हुआ है मैंने एक तरह से अपने अहंकार को भरने की चेष्टा की है सम्राट होकर तुम दूसरी तरह से उसी अहंकार को भरने की चेष्टा कर रहे हो हमारी दिशाएं अलग हो हमारे लक्ष्य अलग नहीं और मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूं मुझे तो पता है कि मैं अहंकारी हूं तुम्हें पता ही नहीं कि तुम तो अहंकारी हो तो मैं तो किसी ना किसी दिन इस अहंकार से उब ही जाऊंगा तुम कैसे उबोगे तुम पर तो मुझे बड़ी दया आती तुमने तो अहंकार को खूब सजा लिया तुमने तो उसे त्याग के वस्त्र पहना दिए जो व्यक्ति संसार से उबता है उसके लिए त्याग का खतरा है दुनिया में दो तरह के संसारी हैं एक जो दुकानों में बैठे हैं और एक जो मंदिरों में बैठे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 जो है उसे तुम सदा से लेके चलते रहे हो जो है वो तुम्हारी गुदड़ी में छिपा है वो हीरा तुम्हारी गुदड़ी में पड़ा है तुम गुदड़ी देखते हो और भीख मांगते हो तुम सोचते हमारे पास क्या और हीरा गुदड़ी में पड़ा है तुम गुदड़ी खोलो और जिसे तुम खोजते थे तुम चकित हो जाओगे वही तो आश्चर्य है जो जनक को आंदोलित कर दिया है जनक कह आश्चर्य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 तंग आ चुका हूं सिद्धते जहदे हयास से बहुत हो गया यह संघर्ष अब और नहीं अब हिम्मत ना रही अब टूट चुका हूं मुतरब शुरू कोई मोहब्बत का राग कर हे गायक अब तू प्रेम का गीत गा मगर यह मामला क्या हुआ अगर जिंदगी के राग से उब गए हो तो ये प्रेम का गीत ये तो फिर जिंदगी का राग शुरू हुआ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 इसलिए तो भोगी त्यागी के चरण छूने जाता है कब तुम्हें अकल आएगी कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी अगर तुमने त्यागी के चरण सिर्फ इसलिए छूए कि तुम सोचते हो कि त्यागी मजा ले रहा है तो खतरा है जब तुम भोग से उबोगे तुम त्यागी हो जाओगे क्योंकि पैर तुम उसी के छूना चाहते हो जो तुम होना चाहते हो पैर छूना तो केवल इंगित है तुम तो खबर दे रहे हो कि अगर हमारा बस चले तो ऐसे होते जरा मुसीबत है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 अब उस लहर की सिर पर फिर सुंदर झाँगने मुकुट रचा दिए फिर इंद्रधनुष पैदा हो रहे हैं ये तुम चकित हो गए जान के कि बुरे आदमी अच्छे आदमी होने के सपने देखते हैं अच्छे आदमी बुरे आदमी होने के सपने देखते हैं। अगर तुम साधु संतों के सपनों में झाँक जाओ तो तुम घबरा जाओगे वहाँ तुम अपराधियों को छिपा पाओगे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 फिर विचार बनता फिर अभिव्यक्ति बनता अभी जनक को शायद पता भी ना हो या शायद पता चलना शुरू हुआ हो लेकिन अष्टावक्र को दिखाई पड़ा है तेरा किसी से भी संग नहीं जनक तू शुद्ध है लेकिन फिर भी किसको त्यागना चाहता है एक काम कर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 नहीं सही कुछ भी नहीं है उसमें कम से कम बंधी मुट्ठी तो लोग कहते हैं बंधी मुट्ठी लाख की भी खुली भी तो खाक की तो जब मरता है तो मुट्ठी खुल जाती खाक की हो जाती ना तो बंधी मुट्ठी में कुछ था ना खुली मुट्ठी में कुछ था लेकिन बंधी मुट्ठी में कम से कम भ्रम तो था कि कुछ है ना हम कुछ लाते ना हम कुछ ले जाते छोड़ेगा क्या छोड़ने को क्या है अपि संगा अतः शुद्धा बड़ा अद्भुत सूत्र बड़े वैज्ञानिक सूत्र तेरा कोई संगी नहीं साथी नहीं, नहीं, नहीं तेरी कोई नहीं, तेरी कोई कोई वस्तु अतः शुद्धा इसलिए तू शुद्ध है क्योंकि मालकीयत भ्रष्ट करती है तुमने देखा जिस चीज पर मालकियत कायम करो उसी की मालकीत तुम पे कायम हो जाती है बनो किसी स्त्री के स्वामी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 फरीद ने घेर लिया उस आदमी को गाय को अपने शिष्यों से कहा खड़े हो जाओ एक पाठ ले लो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं यह आदमी ने गाय को बांधा है कि गाय ने आदमी को बांधा है वो आदमी जो गाय ले जा रहा था वो भी खड़ा हो गया कि देखें मामला क्या है ये तो बड़ा अजीब प्रश्न है और फरीद जैसा ज्ञानी कर रहा है शिष्यों ने कहा बात साफ है कि इस आदमी ने गाय को बांधा है क्योंकि रस्सी इसके हाथ में है फरीद ने कहा मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ हम इस रस्सी को बीच से काट दें तो आदमी गाय के पीछे जाएगा कि गाय आदमी के पीछे जाएगी तब से सोने का तब जरा झंझट अगर रस्सी काट दी तो इतना तो पक्का ये गाय तो भागने को तैयार ही खड़ी ये इसके पीछे जाने वाली नहीं है ये आदमी ही इसके पीछे जाएगा तो फरीद ने कहा ऊपर से देखता है कि रस्सी गले में बंधी गाय के पीछे से गहरे में समझो तो आदमी के गले में बंधी जिसके हम मालिक होते उसके हम पे मालिकियत हो जाती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 चाहे घर में बैठ के गप कर रहा था और कह रहा था कि भगवान ने सब चीज़ें परिपूर्ण बनाए भगवान पूर्ण है तो भगवान ने हर चीज़ पूर्ण बनाई लोग बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे बात जच भी रही थी तभी एक कुबड़ा आदमी रहा होगा अष्टावक्र जैसा खड़ा हो गया और उसने कहा मेरे संबंध में क्या वो कई जगह से छत्र छा थोड़ा तो मुल्ला बीचों कहा कि जरा मुश्किल बात उसने कहा कि तू बिल्कुल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 विशुद्ध का अर्थ हुआ पर भाव में होना जब भी तुम पर का भाव करते हो विशुद्धता खो जाती अशुद्ध हो जाते हो धन चाह तो तुम्हारी चेतना में धन की छाया पड़ने लगी पद चाह तो पद की छाया पड़ने लगी प्रतिष्ठा चाही तो प्रतिष्ठा की छाया पड़ने लगी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 एवं एवं संघात विलियम कुरवन लयम ब्रिज और अगर ऐसा है तो एक बात छोड़ने जैसी है वो है देहाभिमान ये बात की मैं देह हूं ये बात कि मैं मन हूं ये बात कि मेरा कोई तादात में है ये छोड़ने जैसी तू इसका त्याग कर दे देखें जाल ऊपर से कह रहे हैं कि तेरे भीतर कोई भी त्याग की आकांक्षा उठे तो गलत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 क्षारैसे मोक्ष के लिए कोई ज्ञान आवश्यक है अगर मोक्ष के लिए कुछ भी आवश्यक है तो वो मोक्ष ना रहा क्योंकि जिस मोक्ष के लिए कोई कारण है वो कारण पर निर्भर होगा उसकी शर्त हो गई वो कारण से बंधा होगा किसी दिन कारण हट जाएगा तो मोक्ष गिर जाएगा मोक्ष अकारण है मोक्ष का कोई भी कारण नहीं है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 हिलता डुलता है रात में सो भी नहीं सकता बिस्तर से नीचे गिर जाता है तो करबटें बदलता है हाथ पैर फेंकता है अभी तो शक्ति उठ रही तुम उससे कहते हो शांत बैठ आंख बंद कर वो बैठ नहीं सकता उसके लिए तो एक ही उपाय उससे कहो कि जा घर के एक पंद्रह चक्कर लगा, जोर से दौड़ना फिर कुछ कहने की जरूरत न रहेगी वो पंद्रह चक्कर लगा के खुद ही शांति से आके बैठ जाएंगे तब तुम देखना उनकी शांति में फर्क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 के एक दिन तुम कहने लगोगे कि अब तो प्रभु करने से छोड़ा अब तो ये करना बड़ा जान लिए ले रहा है अब तो हम शांत होना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं। जब तुम ही शांत बैठना चाहोगे तभी शांत बैठ सकोगे जब तक कर्ता में अभी रस ले रहा है किसी तरह का तब तक उसे कुछ ना कुछ कर्म देना पड़ेगा कोई प्रक्रिया देनी पड़ेगी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 अब ये एक झाजेन हो गया एक क्रिया हो गई झेन झेन की कि बैठे ट्रेन में तीस घंटे तक कुछ काम भी नहीं बाहर भी कब तक देखो आंखें थक जाती अखबार भी कब तक पढ़ो थोड़ी देर में चुक जाता है। तो कुछ खाओ फिर से बिस्तर जमाओ फिर से सूट के खोल के देखो जैसे किसी और का है तुम ही जमा के आए हो घर से उसको व्यवस्थित कर लो मैंने देखा कि मैं देखता रहता कि क्या कर रहा है वो फिर चले बाथरूम क्यों अभी तुम गए थे नवाम क्या मामला है खिड़की खोलते बंद करते आदमी को कुछ उलझन चाहिए उलझा रहे व्यस्त रहे तो ठीक मालूम पड़ता है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 ये सब भ्रांति है इस सब भ्रांति से जाग निर्वाण को प्राप्त हो ये सब सपना है जैसे रस्सी में सांप दिखाई पड़ जाए व्यक्तम विश्वम प्रत्यक्ष अपि अवस्तुत्वात् यद्यपि दिखाई पड़ता है ये विश्व फिर भी नहीं ऐसा ही दिखाई पड़ता जैसे रस्सी में सांप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 निर्वाण को प्राप्त हो जाए दो ही बातें हैं जो संसार के भोग से जागवे आदमी को पकड़ सकती एक त्याग और एक ज्ञान त्याग की छोड़ो तपश्चर्या में उतरो, उपवास करो नींद त्यागो इसको छोड़ो उसको छोड़ो और ज्ञान ऐसा जानो वैसा जानो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 आशा निराशा जिसे समान दिखाई पड़े यही तो वैराग्य की परिभाषा है सम जीवित मृत्यु मृत्यु और जीवन भी जिसे समान मालूम पड़े संव लयम ब्रज ऐसा जानकर तू निर्वाण को प्राप्त कर ले जनक फिर एक लक्ष्य दे रहे हो से, या तो त्याग दे, देह देहाभिमान और या मैं स्वयं परम ब्रह्म हूं आत्मा हूँ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 ये दो सवाल उठाए, ये दो अचेतन में पड़ी हुई संभावनाएं कहीं भीतर सरकती हुई गुंजाइश इनमें अंकुरण हो सकता है हम अपने ही ढंग से समझते हैं कुछ भी कहा जाए मैं <imiss> <divorced> तुमसे कह रहा हूँ जितने लोग यहाँ हैं उतनी बातें पैदा हो जाएंगी मैं तो एक ही हूँ कहने वाला लेकिन जितने लोग यहाँ हैं उतनी बातें पैदा हो जाएंगी लोग अपने ढंग से समझते हैं मुल्ला नसुद्दीन के बेटे से मेरी बात हो रही थी छोटा बच्चा है उसने अचानक मुझसे पूछा कि आप एक बात बताएँ आप सबके सवाल का जवाब देते हैं, मेरे सवाल का जवाब दें आदमी जब मरता है तो उसकी जान कहाँ से निकलती छोटे बच्चे अक्सर ऐसी बात पूछ लेते मैं भी थोड़ा चौंका है मैंने उससे पूछा तुझे पता है कहाँ से निकलती वहाँ से नहीं लगा उसने कहा मुझे पता है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 अब और किस ज्ञान की आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं ज्ञान को पालू ज्ञान को खोज लूं, ज्ञान हो गया इति ज्ञानम तथे तस्य न त्यागो न ग्रहो लया सारे आध्यात्मिक साहित्य में ऐसा सूत्र तुम न खोज सकोगे ऐसा तो बहुत से शास्त्र जो कहते हैं न भोग है न त्याग है लेकिन जनक कहते हैं ना भोग है ना त्याग है ना मोक्ष ले भी नहीं है ये तीसरी बात सोचने जैसी है मैं आकाश की भांति हूं संसार घड़े की भांति प्रकृति जन है घड़े बनते मिटते रहते हैं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 ये सारा जगत मेरा है इस सारे जगत का मैं हूं मुझ में और इस जगत में रत्ती मात्र भी फासला नहीं अब तो इस मंजिल पे आ पहुंचे तेरी चाहत में खुद को तुझ में पाते हैं हम तुझ को खुद में पाते हैं अब ये मैं तू का फासला नहीं है ये सिर्फ भाषा का खेल है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 जान लिया सनासाए राजे जहाँ हो गए हम जान लिया रहस्य जगत का जीवन का संसार का रहस्य खुल गया तो बेफिक्र सूदों जया हो गए हम अब न कुछ हानि है अब न कोई लाभ है आप किससे कहते हैं जनक ने कहा सुख दुख में समान हो जा यहाँ सुख है कहाँ दुख है कहाँ आप कहते हैं जीवन मृत्यु में संभाव रख संभाव रखने का तो मतलब ही ये हुआ कि दोनों अलग हैं दोनों में संभाव रखना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 अहम वा सर्वभूतु सर्वभूतान्यो सर्वभूतान्य तो मई इति ज्ञानम तथेत न्यागो न ग्रहो लय ये छोटे से चार सूत्र जब जनक ने कहे होंगे उपलब्ध होता है तो तुम गुरु की प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकते